श्री श्री चैतन्य चैतावली नित्यानंद जी का गौर देश में भगवान नाम वितरण नित्यानंदम हम वंदे कर्णे लंबित मौक्म चैतन्य अग्रज रूपेण पवित्रीकृत भूतलम जिनके कर्ण में मुक्ता में कुंडल लटक रहा है और जिन्होंने श्री चैतन्य देव के अग्रज रूप से इस पृथ्वी को भक्तिरथ से प्लावित करके परम पावन बना दिया है उन नित्यानंद प्रभु को हम प्रणाम करते हैं नित्यानंद जी का स्वभाव सदा से अबोध बालकों का शाही था वे पूरी में भी सदा बाल्यभाव में ही बने रहते उनमें अनंत गुण होंगे किंतु एक गुण उनमें सर्वश्रेष्ठ था वे महाप्रभु को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे प्रभु के चरणों में उनकी प्रगाढ़ प्रीति थी प्रभु के अतिरिक्त वे और किसी को कुछ समझते ही न थे उनके लिए भगवान परमात्मा तथा ब्रह्म जो भी कुछ थे चैतन्य महाप्रभु ही थे प्रभु से वे बालकों की भांति बातें करते घूमने का उनका पहले से ही स्वभाव था और बच्चों के साथ खेलने में वे सबसे अधिक आनंद का अनुभव करते थे सदा बच्चों के साथ खेलते रहते और उनसे जोरों से कहलाते गौर हरि बोल गौर हरि बोल चैतन्य कृष्ण श्री गौर हरि बोल बच्चे इन नामों की धूम मचा देते तब ये उनके मुख से इस संकीर्तन को सुनकर बड़े ही प्रसन्न होते एक दिन महाप्रभु ने इन्हें समीप बुलाकर कहा श्रीपाद मेरा आपके प्रति कितना स्नेह है इसे मैं ही जानता हूँ मैं आपको एक क्षण भी अपने से पृथक करना नहीं चाहता किंतु जीवों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता गौर देश के मनुष्य तो भगवान को एकदम भूल गए हैं जो कुछ थोड़े बहुत पढ़े हैं वे अपने विद्या विद्याभिमान में सदा चूर बने रहते हैं उन्हें न्याय की शुष्क फक्किकाओं के घोखने से ही अवकाश नहीं मिलता वे कृष्ण कीर्तन को घृणा की दृष्टि से देखते हैं आपके सिवा गौर देश का उद्धार और कौन कर, कौन नहीं कोई नहीं कर सकता यह काम आपके ही द्वारा हो सकेगा इसलिए जीवों के कल्याण के निमित्त आपको मुझसे पृथक होकर गौर देश में भगवान नाम वितरण करने के लिए जाना होगा आप ही ऊंच नीच का भेदभाव न रखकर सब लोगों को भगवान नाम का उपदेश दे सकते हैं प्रभु के इस मर्म वाक्य को सुनकर नित्यानंद जी की आंखों में आंसू आ गए और वे रुधे हुए कंठ से कहने लगे प्रभो आप सर्व समर्थ हैं आपकी लीला जानी नहीं जाती पता नहीं किसके द्वारा आप क्या कराना चाहते हैं भला आपकी अनुपस्थिति में मैं कर ही क्या सकता हूँ प्रभु मैं आपके बिना कुछ भी ना कर सकूँगा मुझे अपने चरणों से पृथक ना कीजिए महाप्रभु ने कहा आप समय समय पर मुझे यहाँ आकर दर्शन दे जाया करें और भगवान के दर्शन कर जाया करें अब तो आपको गौर देश में जाना ही चाहिए नित्यानंद जी विवश हो गए उन्होंने विवश होकर महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य की और अभिराम दास, गदाधर दास कृष्ण दास और पुरंदर पंडित आदि भक्तों को साथ लेकर उन्होंने गौर देश के लिए प्रस्थान किया उन्हें अब किसी बात का भय तो था ही नहीं महाप्रभु ने स्वयं कह दिया है कि मैं सदा आपके साथ रहूँगा आप बिना किसी भेदभाव के निडर होकर सर्वत्र भगवन नाम वितरण करें इस बात पर पूर्ण विश्वास करते हुए नित्यानंद जी प्रेम में विभोर हुए आगे बढ़ने लगे वे आनंद में झूमते हुए मस्ती में नाचते और गौर की दया की स्मरण करते हुए भक्तों के साथ जा रहे थे उन्हें अपने लिए कोई कर्तव्य नहीं था वे जीवों के कल्याण के ही निमित्त अपने प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य करके गौड़ देश में आए थे समस्त गौड़ देश भक्ति रसामृत पान करने के लिए प्यासा सा बैठा हुआ था विशेषकर निम्न कहलाने वाली जातियों के लिए भगवत भजन का अधिकार ही नहीं था बड़े बड़े विद्वान पंडित उन्हें परमार्थ का अनधिकारी बताकर साधन भजन का उपदेश ही नहीं करते थे सभी एक ऐसे मार्ग की खोज में थे जिसके द्वारा सभी श्रेणी के लोग प्रभु के पाद पद्मों तक पहुँचने के अधिकारी हो सकें ऐसे ही सुंदर अवसर के समय नित्यानंद जी ने गौड़ देश में प्रवेश किया इनकी वाणी में जादू था चेहरे पर ओज था शरीर में स्फूर्ति थी और था महाप्रभु के प्रेम का अनन्न्य दृढ़ विश्वास इन्हीं सब बातों से गौड़ देश में प्रवेश करते ही इनके उपदेश का असर जादू की भांति थोड़े ही दिनों में सर्वत्र फैल गया ये भगवान नामोपदेश में किसी प्रकार का भेदभाव तो रखते ही नहीं थे जो चाहे वही इनके पास से आकर त्रितापहारी भगवान नाम का उपदेश ग्रहण कर सकता है विशेषकर ये नीची कहलाने वाली जातियों के ऊपर ही सबसे अधिक कृपा करते थे उच्च जाति के लोग तो अपने श्रेष्ठपने के अभिमान में इनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते थे निम्न श्रेणी के ही लोग इनकी बातों को श्रद्धापूर्वक सुनते थे इसलिए ये उन्हीं ही उन्हें ही अधिक उपदेश करते इस प्रकार ये लोगों में भगवान नाम की निरंतर वर्षा करते हुए और उस कृष्ण संकीर्तन रूपी अपूर्व रस से लोगों को सुखी बनाते हुए पानीहाटी ग्राम में आए और वहाँ अपने सभी भक्तों के सहित राघव पंडित के घर ठहरे राघव पंडित स्वयं महाप्रभु के अनन्य भक्त थे उन्होंने साथियों सहित नित्यानंद जी का खूब सत्कार किया और उनके साथ प्रचार के लिए भी बाहर ग्रामों में जाने लगे नित्यानंद जी वहाँ तीन महीने ठहरकर लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन का उपदेश करते रहे वे अपने साथियों के सहित गंगा जी के किनारे किनारे गाँवों में जाते और वहां सभी से श्री कृष्ण कीर्तन करने के लिए कहते ये विशेष पुस्तक की विद्या तो पढ़ी नहीं पढ़े नहीं थे सीधी साधी भाषा में सरलतापूर्वक ग्रामीण लोगों को समझाते इनके समझाने का लोगों पर बड़ा ही अधिक असर होता और वे उसी दिन से कीर्तन करने लग जाते इसी बीच में आप अंबिका नगर में भी संकीर्तन का प्रचार करने गए थे वहाँ सूर्यदास पंडित ने इनका खूब आदर सत्कार किया ये भक्तों के सहित इनके घर पर रहे सूर्यदास का समस्त परिवार नित्यानंद जी के चरणों में बड़ी भारी श्रद्धा रखने लगे इस प्रकार पानीहाटी में भगवान नाम और भगवत भक्ति की आनंद में और प्रेम में धारा बहाकर नित्यानंद अपने परिकर के सहित एड़े दह में गदाधरदास के घर ठहरे इसी गांव में एक मुसलमान काजी संकीर्तन का बड़ा भारी विरोधी था नित्यानंद जी के प्रभाव से वह भी स्वयं संकीर्तन में आकर नाचने लगा इससे इनका प्रभाव और भी अधिक बढ़ गया लोग इनके श्री चरणों में अनन्न श्रद्धा रखने लगे चारों ओर श्री कृष्ण चैतन्य की जय नित्यानंद की जय निताई की जय यही ध्वनि सुनाई देने लगी एड दह से चल कर नित्यानंद जी खड़दह में पहुँचे वहाँ चैतन्य दास और पुरंदर पंडित इन दोनों भक्तों ने इनका खूब आदर सत्कार किया और इनके प्रचार कार्य में योगदान दिया इसी प्रकार लोगों को प्रभु प्रेम में प्रलावित बनाते हुए महामहिम नित्यानंद जी सप्त्राम में पहुँचे उस समय बंगाल में सुवर्ण वर्णिक जाति के लोग अत्यंत ही नीचे समझे जाते थे उनके हाथ का जल पीना तो दूर रहा बड़े बड़े पंडित विद्वान उन्हें स्पर्श करने से भी घृणा करते थे नित्यानंद जी ने सबसे पहले इन्हीं लोगों को अपनाया ये लोग संपत्तिशाली थे इस बात के लिए बड़े लालायित बने हुए थे कि किसी प्रकार हमारा भी परमार्थ पथ में प्रवेश हो सके नित्यानंद जी ने इनके अछूतपने को एकदम हटा दिया वे उद्धरण दत्त नामक एक धनी स्वर्ण वणिक के घर पर जाकर ठहरे और सभी स्वर्ण वर्णिकों को भगवत भक्ति का उपदेश देने लगे इनके प्रभाव से स्वर्ण वणिकों में बड़ी भारी जागृति हो उठी यह इनके लिए बड़े ही साहस का काम था इस बात से उच्च जाति के लोग इन्हें भांति भांति से धिकारने लगे किंतु इन्होंने किसी की परवाह नहीं की पीछे से इनकी निर्भीकता और सच्ची लगन के सामने सभी लोगों ने इनके चरणों में सिर नवा दिया स्वर्ण वणिकों के अपनाने से इनका नाम चारों ओर फैल गया और लोग भांति भांति से इनके संबंध में आलोचना प्रत्यालोचना करने लगे सप्तग्राम के आसपास के गाँव में भगवान नाम का प्रचार करते हुए ये शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर आए आचार्य इन्हें देखते ही पुलकित हो उठे और जल्दी से इनका दृढ़ आलिंगन करते हुए प्रेम के अश्रु बहाने लगे दोनों ही महापुरुष प्रेम में विभोर हुए एक दूसरे का जोरों से आलिंगन कर रहे थे बहुत देर के अनंतर प्रेम का आवेग कम होने पर आचार्य कहने लगे निताई आपने ही वास्तव में महाप्रभु के मनोगत भावों को समझा है आप महाप्रभु के बाहरी प्राण हैं इस प्रकार नित्यानंद जी की स्तुति करके आचार्य ने उनसे कुछ काल ठहरने का आग्रह किया अद्वैताचार्य के आग्रह से नित्यानंद जी कुछ काल शांतिपुर में ठहर भगवान नाम और संकीर्तन का प्रचार करते रहे आचार्य से विदा होकर नित्यानंद जी नवद्वीप में आए नवद्वीप में इनके प्रवेश करते ही कोलाहल समझ गया चारों ओर से भक्त आ आकर उनके पास जुटने लगे इन्होंने सबसे पहले प्रभु के घर जाकर शची माता की चरण वंदना की बहुत दिनों के पश्चात अपने निताई को पाकर माता के सुख की सीमा न रही वह इतने बड़े निताई को गोदी में बिठाकर बच्चों की भांति उनके मुख पर हाथ फेरती हुई कहने लगी बेटा निताई निमाई मुझे भुला गया तो भूल गया तैने भी मेरी सुझी भिसार दी बेटा आज इतने दिनों के पश्चात तेरे मुख को देखकर मुझे परमानंद हुआ है अब मैं विश्वरूप और निमाई के संन्यास का सभी दुख भूल गई मेरे प्यारे बेटा अब तू यहीं मेरे पास रहकर संकीर्तन का प्रचार कर और भक्तों के साथ कीर्तन कर मैं सदा तुझे अपनी आँखों के सामने देखकर सुखी हो सकूंगी। नित्यानंद जी ने माता के आज्ञा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया और वे नवद्वीप में ही हिरण्य पंडित के घर रहने लगे नित्यानंद जी के नवद्वीप में रहने से शिथिल हुई संकीर्तन की ध्वनि फिर जोरों से शब्दायमान होती हुई आकाश में गूँजने लगी सभी लोग महाप्रभु के सामने जिस प्रकार संकीर्तन में पागल हो जाते थे उसी प्रकार फिर बेसुद होकर उद्दंड नृत्य करने लगे नित्यानंद जी का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया अब इनके रहन सहन में भी परिवर्तन हो गया वे बेसुंदर वस्त्राभूषण धारण करने लगे खान पान में भी विविध व्यंजन आ गए इससे उनकी निंदा भी हुई इस प्रकार एक और जहां इनकी इतनी अधिक ख्याति हुई वहाँ निंदा भी कम नहीं हुई यह तो संसार का नियम ही है जितने मुख होते हैं उतने ही प्रकार की बातें होती हैं कार्यार्थी धीर पुरुष लोगों की निंदा स्तुति की परवाह न करके अपने काम में ही लगे रहते हैं पीछे से निंदा करने वाले स्वयं ही निंदा करने से थककर चुप होकर बैठ जाते हैं महापुरुष के कामों में लोक निंदा से विघ्न न होकर उल्टी सहायता ही मिलती है यदि महापुरुषों के कार्यों की इस प्रकार जोरों से आलोचना और निंदा न हुआ करे तो उन्हें आगे बढ़ने में प्रोत्साहन ही न मिले निंदा उन्हें उन्नत बनाने के लिए एक प्रकार की औषधि है किंतु जो जानबूझकर निंदित काम करते हैं ऐसे दम्भी पुरुष कभी भी उन्नत नहीं हो सकते। इसलिए प्रयत्न तो ऐसा ही करते रहना चाहिए कि जहाँ तक हो सके निंदित कामों से बचते रहें यदि सच्चे और श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते करते स्वतः ही लोग निंदा करने लगे जैसा कि लोगों का स्वभाव है तो उनकी परवाह भी न करनी चाहिए यही बड़े बनने का महान गुरु मंत्र है